अष्टा वक्र गीता सत्र प्रकरण जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण योगाभ्यास तथा रमती जो अपने आप में तृप्त है जिसके इंद्रिया पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकी पने में ही रमता है उसने ज्ञान का तथा योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया न कदाचित जगतम ब्रह्मांड मंडलम बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में कभी खेद का अनुभव नहीं करता क्योंकि उस एक के ही द्वारा यह समस्त ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है जात जाहिर स्वराम आत्माराम पुरुष को दृश्य जगत के कोई भी विषय कभी हर्षित करने में समर्थ नहीं है ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते न अभुक्ते तादिशो जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासनाओं से युक्त नहीं रहता और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है संसारे भोग ही इस जगत में भोग के इक्षुक और मुक्षु दोनों ही मिलते हैं परंतु ऐसा महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता हो कोई बिरला ही होता है धर्मार्थ काम मोक्ष मरणे तथा कस्या चित्त नहि किसी भी उदारचित्त चित्त पुरुष की धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों तथा जीवन भरण में हेयो पदे बुद्धि नहीं होती यथा यथा तस्मान न विश्व के इच्छा है और न तो इसकी स्थिति से कोई है इसलिए द्वेश कृत् पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो वैसे ही यथा प्राप्त में मौस्य रहते हैं ने न ज्ञानी नहीं देव गलिता यथा इस ज्ञान से से मैं ऐसा निश्चय होते ही बुद्धि हो जाती है। इसलिए पुरुष नेत्र से, दर्शन श्रोत्र से श्रवण त्वचा से स्पर्श नासिका से घृण और रसना से रस ग्रहण करता हुआ भी मस्ती से रहता है च जिसके लिए संसार सागर सूख गया है उसकी दृष्टि शून्य रहती है चेष्टाएं व्यर्थ है अथवा इंद्रियां विकल हैं, इन बातों में न तो उसे स्पृहा है न तो विरक्ति न जागरती ना नोन नोन मीलती, ना मीलती, बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्त पुरुष की कुछ विलक्षण ही अनिर्वचनीय सी दशा होती है वह न जागता है न सोता है न आखे खोलता है न मीचता है सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्त, मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है लेस मात्र भी लेना उसका स्पर्श नहीं कर सकती वह सर्वत्र एक साथ शोभामान होता है पश्यन श्रृणवन सुन जिघ्रन गृहन बदन ब्रजनुक्तो मुक्त एवं महाशय जीवन मुक्त महापुरुष देखते सुनते छूते सूंघते भोगते पकड़ते बोलते और चलते हुए भी इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है वास्तव में वे मुक्त ही है ना निंदती न चौती न मुक्त पुरुष को किसी भी अनात्मा के समान प्रतिमान वस्तु में रस नहीं है इसलिए वह निंदा स्तुति हर्ष क्रोध दान और आदान से सर्वथा रहित होता है मुक्तैव महाशयः जो महापुरुष अपने सामने अनुरागवती युवती अथवा मृत्यु को भी उपस्थित देखकर विफल नहीं होता स्वस्थ रहता है वह मुक्त ही है सुखे दुखे नरे नार स्थित प्रज्ञ एव सर्वत्र समदर्शी पुरुष के लिए सुख दुख स्त्री पुरुष और संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं रहता है न हिंसा नारुण्यम नीनता बचा नरी। जिस पुरुष का संसार भाव नष्ट हो चुका है उसमें न है और न करुणा न न है और दीनता उसके लिए न तो कही आश्चर्य की बात है और न लोभ की न मुक्तो विषय नोलुपह प्राप्ता मुक्त न तो विषयों में द्वेष करता है और न तो उनके लिए लोलुप्त होता है उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता वह सदा प्राप्त एवं अप्राप्त परिस्थिति का समाधर करता है समाधाना समाधान हितविकल्पना हित जिसका चित्त शून्य हो गया है और जो अपने कैवल्य स्वरूप में मानव स्थित है वह पुरुष समाधि और विच्छेप हित और अहित की झूठी कल्पनाओं को जानता ही नहीं है निर्मगो निरहकारो निश्चित जिसकी अहमता और ममता नष्ट हो चुकी है जिसका यह निश्चय है कि यह दृश्य संसार कुछ है नहीं जिसकी सब आशा भीतर ही गल गई है वह करता हुआ भी कर्तृत्व कर्म अथवा फल से लिप्त नहीं होता मन प्रकाश समोह जिसका मन सत्ता शून्य हो चुका है वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि न तो उसे मन की प्रकाश मोह अथवा स्वप्नावस्था कह सकते हैं और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं श्रीमद् श्रीमनक्रमुनि विरचिताया ब्रह्म विद्यास्वूपतिम सप्त प्रकरण सम्त